धाम गुरु गुरु घुनाथन्वितम सजी साइतम सावधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादल ललतान्विता नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवीं सरस्वती ततो तयमदीरेत हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ूपदुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते में मे कृतमतेर्दयान्द्राकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम बोलो शु वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नांदी मुखी जी श्री विश्वानंद ने राशेश्वरी किशोरी जी के पास में आकर के श्याम सुंदर के संदेश को किशोरी जी को सुना चुकी हैं और ये कह रही हैं कि श्याम सुंदर संदेश सुनाते सुनाते आपके पास में संकेत देते देते गदगद हो गए हैं और गदगद होकर के कोई खिले हुए चंपक लता उसका सहारा लेकर के टिक करके विराजमान हो गए 113वें श्लोक में पूर्व प्रसंग में बताए थे कल के प्रसंग में के राधिके त्विधा सुधाम धायन, हे श्री शामसंदर आपके नाम की सुधा का पालन कर, पान करते हुए बिलोच ने उद्विकाश्य श्री श्याम सुंदर अपनी आंख फाड़ फाड़ करके चारों ओर देख रहे हैं कि श्री प्रिया कहां है कहां है और मधुरा क्षाव अक्षरावलिन गद स्वर माम पुनः अवे मधुर अक्षरों में गदगद होकर के ये वचन मुझसे कहने लगे मेरी हाहा खाने लगे किशोरी जी के वचन तो कह दिए अब खुशामत की जा रही है प्रार्थना की जा रही है श्री नांदी मुखी जी के श्री श्यामचंद नांदी मुखी जी से प्रार्थना कर रहे हैं 114वां श्लोक है कि साध है प्रियतमाल राधे काम बोले अभी सखी नांदी मुखी तेरी हाहा हा खाता हूं साध है तू श्री राधिका को यहां मेरे पास में बुला दे बुला दे राधिका को यहां पर मुझे उपलब्ध करा दे श्री राधिका का मुझे दर्शन करा दे साध है प्रियतमा हाँ वो अभी किया था ना अच्छा दोबारा सुन लो के राधि राधिक के, हे के, अभिधाम, सुधाम, धैन, नाम, माने राधा नाम के अमृत का श्याम सुंदर निरंतर पान कर रहे हैं त्वत्धाम तेरे नाम की सुधा का धयन माने पान करते हुए श्याम सुंदर विराजमान है और माधवस्तु वे माधव शन कही विलोचने उद्विकाश्य अपनी आंखों को फाल-फाल करके चारों ओर देख रहे हैं कि कहीं श्री स्वामी दिख जाए शन कही मैंने धीरे से विलोचने मन नेत्रों को उद्विकाश्य विकसित करके भी देख रहे हैं और मधुर मधुराक्षरावली और इन मधुर अक्षरावली में मधुर स्वरों में मधुर अक्षरों में वे गदगद होकर के गदगद स्वरम उवाच माम वे श्री श्याम सुंदर मुझसे दोबारा बोले अब क्या बोले ये मेरी खुशामत करते हुए क्या कह रहे हैं कि साध है प्रियतमाले राधे काम के अरे आली अरे सखी नांदी मुखी तो श्री राधे साध है किसी तरह से मुझे राधिका से मिला दे साध है प्रियतम प्रियतमा अरे प्रियतमा से मुझे कहीं मिला दे मिला दे साध है मने उनको उपलब्ध करा दे मत दशाम कथ है साधवी साधिकम अरे अरे मुझमे ही एकमात्र अनुरक्ति रखने वाली मेरा ही चाहने वाली तू मत दशाम कथ है मेरी दशा जैसी है इसको तू राधिका के पास में जाकर के उन सेेश्वरी के पास में जाकर के उनसे मेरी ये जो दशा है इस मरी दशा को तू कहेगी तो साधे मेरी ये दशा शायद इस उनके हृदय में भाव उत्पन्न कर देंगी और मिलन की साधिका बन जाएगी दुरु दुरु तो साध है मत मददशा कथ है मेरी जो व्याकुल दशा है इसका वर्णन कर अरे साध्वी साधिकाम ये श्री राधिका की यहां अभिसार कराने में साधिका होकर के विराजमान होंगी राधिका जब यहाँ आएंगी तो उसमें वे मेरी दशा का वर्णन यह बड़ा उपयोगी होगा यह कहीं उनके अभिसार को कराने में साधक होगा उपयोगी होगा अरी सखी मत बनसम इमाम समर्पय ले मेरी ये जो बन माला है इस बनमाला को तू ले जा व्याकुल हो रही होंगी मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं तो वे अत्यंत व्याकुल हो रही होंगी मेरी ये जो माला है इस माला को तू ले जा और प्रिया को समर्पित करना तो मत बन सृजम मेरी बन की यह बनमाला इसको ईमान समर्पय इस बनमाला को तू प्यारे को समर्पित कर दे प्यारियों को समर्पित करना ये बनमाला उनको धैर्य प्रदान करेगी जहां तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोही पंचमेर ग्राला बनमाला प्रकीर्तता तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल इन पांच फूलों से गुथी हुई जो माला है उस माला का नाम बनमाला है यदि वह नाभी तक व्याप्त हो तो उसका नाम है वैजयंती और यदि वो चरण तक व्याप्त हो तो उसका नाम है बनमाला तो ये जो बनमाला है इस बनमाला को श्री श्याम सुंदर को तू समर्पित कर तो मत बन सृजम इमाम मेरे ये जो बनमाला है इस बनमाला को सृज माने माला बन सृज माने बनमाला इसको समर्पय प्यारे को तू समर्पित कर प्रेसी महासी आहा ये माला प्रेसी के महासी माने कंठ में बक्षस्थल के ऊपर विराजमान होकर के माने उनके तेज के ऊपर तेज माने कंठ यहां पर महसी शब्द कंठ के लिए है प्रिया के कंठ में विराजमान हो करके ये माला विराजमान होगी शोभित होगी और मांच तर पो अरी सखी इस माला को प्रिया को समर्पित करके मुझे भी तृप्त का पुनः सुन लें कि है प्रियतम अल राधे काम अरी आली अरी सखी श्री राधिका को साधे माने यहां ले आ यहां पर उपलब्ध करा मद दशा कथा साधवी साधे काम मेरी दशा का वर्णन करेगी तो ये भी उनको यहां लाने में साधिका उपयोगी विराजमान हो होगी इसे मेरी दशा का भी उनके सामने वर्णन कर दे मत, मत बन सृम इमाम समर्पय मेरी इस बनमाला को श्री प्रिया को तू जरूर प्रदान करना प्रेसी महसी यह प्रिया के महासे माने वक्षस्थल के ऊपर कंठ के ऊपर अपूर् से सुशोभित होगी मामच तर पो इस प्रकार तू मुझे तृप्त कर तृप्त कर एवं असि शर्मणा श्री नांदी मुखी जी कह रही हैं अरे सखे राधिका ऐसे श्री श्यामसुंदर सुंदर ने जब बिन्नदेश माने मुझसे प्रार्थना की एवं असि बिन्नदेश इस प्रकार श्री श्यामसुंदर के प्रार्थना को आदेश को प्राप्त करके जो आदेश कैसा है शर्मणा माने अपूर्व सुख देने वाला है शर्म कहती है सुख को जो सुख प्रदान करे उसका नाम शर्मा जो रक्षा करे उसका नाम वर्मा जो रक्षा जो पालन करे उसका नाम गुप्ता <laughs> गुप्ता तो एवं अस्सी विनिदेश शर्मणा इस प्रकार श्री श्याम के जो विनिदेश माने प्रार्थना है वो प्रार्थना अपूर्व रूप से शर्मणा माने मुझे सुख प्रदान करने वाली है इस आदेश के सुख के द्वारा श्याम के इस आदेश को प्राप्त करके परम सुखी होकर के तत्पदम प्रति चलाक्षे चालिता हे चलाक्षी हे चंचल नयन नैन वाली हे श्री राधिक ये संबोधन है हे श्री राधिक मैं तो प्रति चाल मैं अब तुम्हारे पास में आई हूं तुम्हारे चरणार्थिंद में मैं यहां पर श्याम सुंदर के इस प्रार्थना का निवेदन करने के लिए ही तुम्हारे पास में आ गई हूं एवं असि विनिदेश असि माने उन श्याम सुंदर के माने इस प्रकार के विनिदेश माने प्रार्थना को प्राप्त कर शर्मणाम सुखपूर्वक तत्पदम तो प्रति मैं तुम्हारे निकट चालिता चल करके आ गई हूं हे चलाक्षी हे चंचल नयन वाली सुंदर हे मीनाक्षी मैं तुम्हारे पास में आ गई हूं तस्प युगप दुदीक्ष मैं जानती हूं कि श्याम सुंदर भी तुमको देखना चाहते हैं और तू भी श्याम सुंदर को देखना चाहती है तस् ओते ते श्याम सुंदर की भी ओते माने तेरी भी युगपत माने एक साथ में दोनों दोनों को देखना चाहते हैं और हम सखी तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं तो तस्य ते युगप दीदी उन शाम सुंदर को और तुझे युगपत माने एक ही स्थान पर देखने की हमारी अभिलाषा है ऐसी स्थिति में दोल के एव ममधीश दौलता अरी सखी मेरी बुद्धि आज ऐसी नाच रही है जैसे कोई झूला में झूल रहा हो और मैं कभी तेरे पास में कभी श्यामचंद्र के पास में झूले की तरह से डोल रही हूं जैसे झूला नाचता है तुम लोगों ने मेरी दुर्दशा कर रखी है कभी तुम्हारे पास में जाती हूं कभी उनके पास में जाती हूं कई बार वो प्रिया जी को समझाने के लिए सखी जो है दासी वो जो दूती है वो दूती सखी यही प्रिया से उल्हाना करती है कि तुम लोगों का अच्छा रूठना हुआ हो चौगान की गेंद भाई मैं तो तुम्हारे बीच में कहीं गेंद बन गई हूं कोई इधर से उधर फेंकता है उधर से इधर फेंकता है बस मेरा काम यही रह गया है कि कभी तुमको समझाऊं कभी उनको समझाऊं कभी उनको समझाऊं कभी तुमको समझाऊं यहां से वहां वहां से वहां ऐसे मैं में यहां पर दो के माने हिडोले के समान झूले के समान ममधीष दो लिता अरी सखी मेरी बुद्धि कहीं डोल रही है घूम रही है का बड़ा सुंदर प्रयोग है कि मेरी बुद्धि हिडोल के समान चंचल हो रही है तुम्हारे चरणों के पास में चालिता माने भेजी हुई यहां आई हूं हे चलाक्षी हे चंचल नयन वाली के मैं ये चाहती हूं कि तस्वे युगपत दीक्ष उनका और तुम्हारा दोनों का एक साथ में दर्शन करूं युगपत मैंने एक स्थान पर एक साथ में दर्शन करूं क्रमशः दर्शन नहीं युगपत एक साथ दर्शन करूं दो सरल सर है मैं हिडोले के समान झूले के समान नाच रही हूं उपमालकार हो गया ते से वेद से किम तेत्य वा सुबुरी केवलम बहते सुंदर चिता अरी सखी ये मैं समझना कि मैं दौत्य के दूती बन करके तुम दोनों को मिलाऊंगी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं तस्य बेत त्वमेव कृष्ण के भाव को तू भी बहुत अच्छी तरह से जानती है मैं चाहे आऊ चाहे नहीं मऊं तू अच्छी तरह से जानती है कि कृष्ण का तेरे प्रति क्या भाव है तो तस् माने उन कृष्ण के भाव को कमपि माने किसी अद्भुत भाव को तू अच्छी तरह जानती है तो तस्वीत किमपित त्वेव तू ही उनके श्रेष्ठ भाव को बहुत अच्छी तरह से जानती है और सुबदने कृष्ण ही ते माने तेरे हृदय में जो तत्माने जो भाव है प्यारे के प्रति तेरे हृदय में जो भाव है उसको श्याम सुंदर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं श्याम सुंदर के हृदय में तेरे प्रति जो भाव है उसको तू अच्छी तरह जानती है तेरे पर श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव है उसको तू अच्छी तरह जानती है तेरे हृदय में प्यारे के प्रति जो भाव है उसको श्याम सुंदर भी अच्छी तरह से जानते हैं तो तत्माने ते तत्ने ते तेरे हृदय में जो भाव है उसको स वे वो भी इसी प्रकार जानते हैं बाशब्द अपी के अर्थ में है कि वे श्याम सुंदर भी तेरे भाव को अच्छी तरह जानते हैं सुंदरी सुंदर मुख है जिसका हृदय तो के, के भाव को जानते हो तत्वता, तुम्हारा प्रेम ही तुम दोनों को मिलाने वाला है मैं कोई मिलाने वाली नहीं हूं मैं मैं तो केवल यू ही दूध दौ, दौ, दौत्य कर रही हूं केवल निमित्त मात्र बन रही हूं तत्वता तुम दोनों को मिलाने वाले मिलाने वाली वस्तु तो तुम दोनों के हृदय का भाव ही है तो तस्वीर सुबंद तू उनके भाव को जानती है और वे हे सुबंध्य तेरे भाव को अच्छी तरह जानते हैं अत्र न प्रचुरदूत्य चातुरी न माने हम लोग हम सखीगण यदि ये कहें कि हम प्रचुरदूत्य चातुरी हम दौती की चातुरी को दूती होने की चतुरता को हम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं ये बात केवल कहने सुनने की है इसमें कोई दम नहीं है तत्वता तुम दोनों को मिलाने वाला तुम्हारा प्रेम ही है हम तो केवल निमित्त मात्र हैं तो हम सखियों में जो प्रचुर दूत चातुरी है जो दौती की चतुरता है दूध की जो चतुरता है केवलम बहते सिंधु या तो उसी तरह से है जैसे कोई सिंधु को सिंचन करे समुद्र को जैसे कोई पानी लेकर के सिंचन करे तो जितना भी पानी आया है वो समुद्र से ही तो आया है जहां भी पानी आया होगा वो आखिर में आया तो समुद्र से ही है जैसे समुद्र को कोई जल से सिंचने का प्रयत्न करे समुद्र को जैसे जल से कोई भरने का प्रयत्न करे यह उसका अज्ञानी है ऐसे ही हम लोग यदि यह अभिमान करें कि हम तुम दोनों को मिलाएंगे तो ये तो केवल कहने भर की बात है तत्वता हम तुमको मिलाने वाली नहीं है तुम्हारा अपना प्रेम ही तुमको मिलाने वाला होकर के विराजमान है तो केवल हम बहुत सुंदर से इच्छिता बड़ा सुंदर दृष्टान्त ये दृष्टांत अलंकार है कि हमारा तुम दोनों को मिलाना ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई सिंधु को सिंचित करे सिंधु को सींचे सिंधु में पानी डालने का प्रयत्न करे सिंधु में पानी आया कहां से समुद्र का जहां भी पानी है कुआं कुआब तालाब में वो आया तो है समुद्र से ही तो समुद्र के पानी से जैसे समुद्र को जैसे जल से समुद्र को सींचने का प्रयत्न किया जाए इसी प्रकार हा प्रचुर दौत्य चातुरी हमारी जो चतुरता है दूध बनकर के हमारी जो चतुरता है वह चतुरता तो केवल सिंधु को सींचने का कार्य मात्र है नंद का बचसे तत्वसमत लाल सा भणत माल संहते बाष्प एव रुदे तदापरम बाम्य मगमत कलंकताम ऐसे वचन जो सुने श्री भ्रष्वानंद ने उनका गला हर के भराया है कुछ बोल नहीं पा रही हैं श्री राधा रानी कुछ बोल नहीं पा रही है नंद का वचस तत्व संपत सम्मत श्री नंद नांदिका ने माने नांदी मुखी ने जो वचन कहे श्री राधे का उन वचनों की तत्व सम्मत मानो उन वचनों में कहीं अपनी सम्मति प्रदान कर रही हैं उन वचनों का जैसे अनुमोदन ही कर रही हैं श्री राधिका इसका निषेध नहीं कर रही हैं मानो घुमा फिरा करके कर स्पष्ट रूप से तो कहेंगे नहीं परंतु घुमा फिरा करके कर जैसे अपने वचनों से श्री राधिका वचस् से तत्वसम्मत हो अपनी सम्मति उस समय कहीं प्रस्तुत करती हैं तो नंद का वचसी नानी मुखी के वचन में तत्वसम्मतों उस समय मानो सम्मति प्रकट कर रही है अपने नयनों के द्वारा अपने वचन और भंगिमाओं के द्वारा श्री राधिका ने सम्मति प्रदान की लाल सा भणित माल संति पंत श्री विश्वानंदिनी में लालसा भड़ति लालसा में न जाने क्या क्या कहने की इच्छा उत्पन्न हो आई भणति माने वचन लालसा भणती माने लालसा पूर्ण वचन कहने में कहने की तो लालसा भणती माली भणतिम उसमें लाल लालसा पूर्वक जो वचन हैं उन वचन उन वचनों को कहने की इच्छा उत्पन्न हो आई और नंद का बचन तत्व का के बचन में नंदिका के बचन में नांदी मुके वचन में जितनी भी सखीगण उन्होंने भी अपनी सम्मति दिखाई और लालसा भणतिम उस समय श्री राधिका और जितनी भी सखी वे अपनी लालसा पूर्ण बचनों को कहना चाह रही थी उस समय आल संभते जितनी भी सखी गण है आलियों का माने सखियों की संवती माने समूह उस सखियों के समूह में बाष्प एवं सब सखियों के कंठ को वाष्प ही गले ने ही गला रुध गया सारी सखियों का और राधिका का सबका गला उस समय रुख रुध गया है लालसा के कुछ वचन कहना चाहें परंतु तो उन सब के कंठ अवरुद्ध हो गए और उस समय तदा परम वाम अगमत कलंकताम श्री राधिका अन्यत्र अन्य सभी समय बामता धारण करके विराजमान होती थी पंत इस समय ये वचन सुनकर के आय बामता उनमें उदय नहीं हुई इन वचनों को सुनकर के बामता उत्पन्न नहीं हुई और बामता की जो रीति थी वह कलंक को प्राप्त हो गई असद बामता का राधिका ने त्याग कर दिया जब श्री नाननी मुखी ने कहा कि अली सखी हम लोग तो केवल निम्न निमित्त हैं तत्वतः तो तेरा प्रेम श्याम सुंदर के प्रति और श्याम सुंदर का प्रेम तेरे प्रति जो है तुम दोनों उनको अच्छी तरह से जानती हो हमारे कहने का कोई मतलब है ही नहीं हम तो केवल कह रही हैं इसके कहने का कोई उपयोग नहीं है तुम दोनों की प्रीति ही तुम दोनों को मिलाने वाली है हम यदि अभिमान करें कि हम दौत्य की चातुरी प्रकट करते हुए तुमको मिला रही हैं तो यह बात तो केवल सिंधु को सींचने सी बात हो जाएगी इस बात को सुनकर के सारी सखियों ने श्री नांदी मुखी के बचन का उस समय अनुमोदन किया नंद का वचस तत्व सम्मत हो नंद का के वचन में सबने सम्मति प्रदान की और सबके हृदय में लालसा भणतिम लालसा पूर्ण वचन कहने की जो बात आई आल संहते उस सखियों की सं माने सखियों के समूह में बाष्पे एवं रोधे जो वाष्पोदय हुआ आंसू उत्पन्न हुए उसने लालसा के बचनों को कहने को बीच में ही रोक दिया और श्री राधिका में भी परम वाम्य रीति राधिका में जो स्वाभाविक की रीति है माने ऐसे अवसरों पर जो श्री राधिका धारण करके विराजमान होती हैं, वो बाम्य रीति अगमत कलंकता आज मानो कलंकित कलंकित होकर के विराजमान हुई अर्थात श्री राधिका भी वामता को धारण नहीं कर सकी यह रस की रीति है कि मिलन में तो बामता बनी रहे और बिर आए तो उसमें फिर एकदम व्याकुलता हो जाए उत्कंठा प्रकट हो जाए तो मिलन बिरह के समय उत्कंठा और मिलन के समय बामता ये सहीज रीति है विरह में जहां तो, कहां तो हाय हाय हाय कैसे मिलन हो कैसे मिलन हो यह व्याकुलता बनी रहे और जैसे मिलन का अवसर आए वैसी टेढ़ापन आ जाए ये रस की रीति ही कुछ अद्भुत है So, आज वो बामता की जो रीति है वो कलंकित हो करके विराजमान हुई अर्थात न किसी सखी ने विरोध किया न श्री राधिका ही इसका विरोध कर सकी कि तुम दोनों का प्रेम ही तुम दोनों को मिलाने वाला है क्या सुंदर साम बामता की रीति ही कलंक को प्राप्त करके विराजमान हुई अत्योगि अलंकार हो गया और ये रस की एक रीति उसको सामने प्रस्तुत कर दिया है राधया प्रणय बुद्धि हरिकृष्ण राधया प्रणय बिदुता धीरयादपृता हृदय आर्त सिंधु तदंतका जंत तदपन्मुख राधया प्रणय बिदुता श्री राधिका प्रणय विद्ध होकर के विराजमान प्रेम के बाण से विद्ध होकर के श्री राधिका विराजमान है राधिका प्रणय बिद्ध राधिका की बुद्धि प्रणय से प्रेम से विद्ध हो गई है प्रेम से छिद गई है तो प्रेम के बाण से राधिका का विवेक विद्ध हो गया अर्थात तो राधिका विवेक कर सकने में समय समर्थ नहीं हुई धीरे धीरे-यद्यपि समृता हृदय उस समय यद्यप श्री राधिका ने धैर्य धारण करते हुए यद्यपि समृता हृदय अपने भावों को छिपाने का प्रयत्न किया अभ्य करने का प्रयत्न किया परन्तु फिर भी धीरे या राधे प्रणय बुद्धिता धीर राधिका के द्वारा अपने विवेक को जो प्रणय से विध हो रहा था उसको बुद्धिता को समृता छिपाने का प्रयत्न किया था पंत फिर भी विवेक छिपा नहीं सके तो धीर राधिका प्रणय से घायल अपनी बुद्धि को यद्यप छपाने का छिपाने का बहुत प्रयत्न कर रही हैं पंत छिपाने पर भी आर्त सिंधु मविशन तदंतिका उस समय श्री आरती सिंधु अभिशन वे श्री राधिका आरती के समुद्र में ही प्रवेश कर गई व्याकुलता के समुद्र में ही वे श्री राधिका प्रवेश कर गई हैं उस समय तदंतिका जंतव श्री राधिका के पास में जितने भी जंतुगण विराजमान हैं जंतु माने कोई भी जीवित प्राणी कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी विराजमान है वे सभी प्राणी तदप विक्ष वे सबके सब, सब जंत वह तदप विक्ष तनमुखम उस समय निकटवर्ती व्यक्ति सबके सब व्याकुल सब हो करके विराजमान हो गए तो आर्त सिंधु अभिषम जंत उस समय सारे जंतुगण माने सभी आसन्न जितने भी जन हैं, वे सब के सब में ही उन्होंने प्रवेश कर लिया है संधु संधु में संधु में व्याकुलता के प्रवेश कर गए विक्ष तुखम फिर भी व्याकुलता पूर्वक तन्मुखम श्री राधिका का दर्शन करते हुए राधिका का राधिका का दर्शन करते हुए वे व्याकुलता के समुद्र में दर्शित हो गए हैं तो धीरे राधे धीर राधिका के द्वारा प्रणय विद्ध बुद्धिता अपनी प्रणय से घायल जो बुद्धि थी उस बुद्धि को यद्यपि यद्यप यद्यपि धैर्य के द्वारा रोकने का बहुत प्रयत्न किया गया था तथापि तदंत का जनताव श्री राधिका के पास में स्थित जितने भी जंतुगण हैं, जितने भी व्यक्तिगण हैं, वे सब व्यक्तिगण आर्त सिंधु वे सब व्याकुलता के सिंधु में प्रवेश कर गए हैं विक्ष राधिका के मुख का दर्शन करते हुए सबके सब, सब अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान हो गए हैं तो विक्ष श्री राधिका का मुख दर्शन करके तदंत का मान्य राधिका के पास में उस समय विराजमान सारे जंतुगण जितने भी व्यक्ति हैं वे सब के सब आर्थ सिंधु में अभिषम प्रवेश कर गए हैं क्योंकि श्री राधिका के प्रेम की एक विशेषता है कि निमेशा सहता सन्न जनता हृदय लोडनम ये महाभाप का जो लक्षण वर्णन किया आसन में जनता हृदय लोडनम जो भी श्री राधिका के पास में विराजमान है उनके हृदय को व्याकुल कर देने वाला श्री राधिका का प्रेम है तो महावाप का एक स्वभाव ही है कि वह पास में स्थित जितने भी जन हैं उनके हृदय को व्याकुल कर डालता है तो यहां पर जड़ चेतन जो भी श्री उस समय नुकुंज मंदिर में विराजमान थे वे के सब व्याकुल होकर के आरती के सिंधु में सब डूब गई या अनुकुंज मंदिर में कोई भी चीज जड़ तो ही नहीं सब सखी रूप है तो सब के सब पेड़ पौधा वृन्दावन की रज ये भी कहीं आदि सिंधु में व्याकुलता के सिंधु में प्रवेश कर गई है ऊपर से कहने में लीला में कहने में जो जड़ चेतन है वे जड़चेतन का भेद है हैं तो सभी चिन्ह में वे सभी चिन्ह में वस्तुएं व्याकुलता के सिंधु में प्रवेश कर गई हैं तदव वीक्ष तन्मुखम उसमें सब राधिका के मुख का दर्शन कर रहे हैं और निकटवर्ती सभी जन व्याकुल होकर के विराजमान हो गए मौन तम क्षण इतासाह नंद का सपद कंप संपदा व्याज हार ललता मुखा सुखात् आशीषो भगवती कृता ऐसा जब सब मौन हो गए और व्याकुल हो रहे हो रहे हैं उस समय श्री नाननी मुखी जी ने सबकी व्याकुलता को दूर करने के लिए एक शुभ सूचना दी एक खुशखबरी दी एक शुभ सूचना सबको प्रदान की है कि देखो एक खुशखबरी तुमको सुनाती हूं एक बड़ी सुंदर तुमको सूचना सुनाती हूँ ये बड़ी अच्छी बात हुई है और ऐसे बात बात में उन्होंने एक सूचना दी कि पौर्णमासी जी की भी ये इच्छा है कि राधिका का, का राज्याभिषेक किया जाए और श्याम सुंदर की उपस्थिति में राधिका का, का राज्याभिषेक किया जाए ये यहाँ पर ये अब ये शुभ सूचना जो है वो शुभ सूचना नांदी मुखी सब लोग आरती में डूब गए व्याकुलता में डूब गए तो उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए नांदी जी उस समय बोली मौनताम क्षण एतास तासु क्षण माने एक क्षण के लिए तासु माने जितनी भी सखी गण है वे मौन ताम एतासु जब मौनता को प्राप्त हो गई मौनता माने मौन एतासु माने प्राप्त हो गई मौनता को चली गई इन गु धातु है एतासु माने मौनता को प्राप्त हो गई हैं जब सारी सखियां मौन हो गई हैं सानंद का उस समय नान्ली मुखी जी कुछ कह रही हैं नान्ली मुखी कैसी हैं बोले इस बात का स्मरण मात्र करके कि श्री राधिका का राज्याभिषेक होगा यह विचार करके श्री नान्ली मुखी जी एकदम आनंदित हो रही हैं और सपद कंप संपदा सपद में तुरंत ही श्री नानी मुखी जी में कंप संपदा उत्पन्न हो गई है वे आनंद में कांपने लगी और आनंद में कांपती हुई गदगद अक्षरों से आनंद में श्री नांदी जी ये कहने लगी तो सा नांद का वो नांदी मुखी जैसा नाम वैसा ही इनका गुण नांदी का मतलब ही है कि जो सबको आनंदित करें तो वे श्री नान्दी मुखी जी सपद कंप संपदा उस समय सपनीमन तुरंत ही कंप संपदा जिनमें कंप रोमांच इत्यादिक सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं ऐसी वैश्री नांदी मुखी व्याजहार ललता मुखाहा जितनी भी ललता आदिक सखी है ललता जिनमें प्रधान हैं ऐसी ललता जी से बोली व्याजहार ललता मुखा उस समय ललता से विशेष रूप से ललता जिनमें प्रधान है ऐसी सब सखियों को इन्होंने सूचना दी ये खुशखबरी दी ये, ये मंगल में समाचार सब सखियों को सुनाया है कि सुखात आशीषो भगवती कृता कि सुखात अजी सखियों बड़े मंगल की बात है बधाई है बधाई है कि आज आशीष भगवती कृता श्री पौर्णमासी जी जो अभिलाषा कर रही थी आशीष माने अभिलाषा पौर्णमासी जी ने जो अभिलाषा की थी वो अभिलाषा आज सत्य होने वाली है ऐसा कहकर के सबको आनंदित किया पौर्णमासी जी ने आशीष माने अभिलाषा की थी वो आज रुत रुत माने सत्य अनुत नहीं है बल्कि वो रत हो गई है ऋतु माने सत्य अनुत माने झूठ वो नानी मुखी जी की जो अभिलाषा है तो वो अब सत्य होने वाली है ना पौर्णमासी जी हरे कृष्ण नानी मुखी जी कह रही हैं कि पौर्णमासी जी की जो अभिलाषा है भगवती करता भगवती पौर्णमासी जी की जो अभिलाषा है वो आज सुखात रता बड़े मंगल की बा, बात है कि वो अभिलाषाएं आज सत्य हो रही हैं सत्य होने वाली हैं अभिलाषा क्या है वो ही उसका संकेत दे रही है अभिलाषा है कि राधिका का राज्यभिषेक किया जाए तो मौन ताम क्षण मितासु ता जब सारी सखी मौन हो गई हैं एक क्षण के लिए उस समय सा नानिका सबको आनंदित करने वाली वो यथार्थ अर्थ नाम बाली नानी मुखी अन्वितार्थ नाम बाली वो ना नान्दी मुखी सपन कंप संपदा रोमांचित होकर के व्याजार ललता मुखा उस समय ललता आदिक सब सखियों से ललता जिनमें प्रधान हैं उनसे ये कहने लगी कि सुखात बड़े मंगल की बात है कि भगवती कृता आशीषा पौमासी जी ने जो अभिलाषाएं की थी अभिलाषाएं रता सत्य होने जा रही हैं येन तामस येन तामसकुम विलेक्षपी सुरंक्षते येन विश्व विश्ववसती सुरंघ्यते योकुमथों विभा विभाषते आचा हाँ विभाष्येन गोकुलम विभाष्यते जो धातु है बी उपसपूर्वक भाष धातु उसके कई अर्थ होते हैं और यहां पर विभाष धातु के ही कई अर्थों को यहां पर प्रकट कर दिया गया विलेक्षते सुरंक्षते सुरंघते ये तीनों अर्थ जो हैं वो एक ही धातु के तीन अर्थ हैं और वो तीनों अर्थों का यहां पर प्रयोग किया है अर्थात ये नीचे लिखा हुआ है ये तीन अर्थ जो है वो तीन अर्थों को यहां पर प्रकट किया जा रहा है कि श्री श्याम सुंदर उनकी महिमा का क्या कह वर्णन किया जाए यहां पर नांदी मुखी कह रही हैं कि येन तामस कुलम विलेक्षते जिन श्री श्यामसुंदर ने दैत्य वंश तामस कुल तमोगुण में उत्पन्न होने वाले जो दैत्य दानव हैं, उनको विलेक्षते उनको नष्ट किया येन माने जिन के द्वारा तामस तमोगुण में उत्पन्न होने वाले राक्षस कुल का दैत्य कुल का विलेक्षते माने नाश किया जाता है विलेक्षते माने नाश येन मन उनको काटा जाता है येन दैव पदवी सुरंक्षते और देवताओं की पंक्ति माने स्वर्ग की जो रक्षा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान है येन, येन दैव पदवी सुरंक्षते जिनके द्वारा दैव पदवी माने धर्म का मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग देवताओं का मार्ग वह सुरंक्षते रक्षित किया जाता है और येन विश्व बसति ही सुरंघयते जिनसे विश्व बसति माने संपूर्ण संसार जिन श्री कृष्ण के द्वारा सुरंघयते माने अच्छी से नाप लिया जाता है अब ऐश्वर्य में बात होगी ब्रह्म में ऐश्वर्य का भाव भी प्रकट हो जाता है तो यहां पर ब्रह्मे मिलन में भाव उत्पन्न नहीं होगा ईश्वर मिलन में केवल माधुर्य का दर्शन होता है परंतु ब्रह्म में ऐश्वर्य का भाव भी प्रकट है तो ये विश्वसोर जिन्होंने सारे विश्व की को नाप डाला है अर्थात उसकी रक्षा की है ये नोकुल मथो विभाव्य और जिनके द्वारा गोकुल संपूर्ण गोकुल वो विभाष्यते माने शोभा से युक्त किया जा रहा है तो ये विश्वास सुअ्रिय सु अंग्रीमन चरण अंग्रीमन चरण उन चरणों से नाप ले अंग्रेते माने चरणों के नीचे ले जाया जाता है जिनके द्वारा अर्थात वामन स्वरूप में त्रिविक्रम स्वरूप में जिन्होंने सारे विश्व को नाप लिया ये उस संकेत है जो अपने चरणों से सारे विश्व को कहीं नापते हुए विराजमान है यह इन विश्व वसती ही विश्व का सारा निवास सुरंग जो जिनके चरणों में झुका हुआ है और ऐश्वर्य में अर्थ होगा बामन स्वरूप से जिन्होंने त्रिविक्रम स्वरूप से सारे विश्व को नाप लिया तो ये न तामस जिनोंने तामस कुलम कुल में आने वाले पूतना विलेक्षर बकासुर बका, बसासुर इन सब का विलेक्षते इनका विलय कर दिया यह इन दैव पदवी सुरंक्षते जिन्होंने देवताओं की पदवी उनकी भी रक्षा की देवता भी जिनकी आश्रय लेकर के विराजमान होते हैं और ये विश्ववस्ती और जिन्होंने विश्ववस्ती माने संपूर्ण विश्व को सुरंघय अपने चरणों में झुका लिया ऐसे और येन गोकुल मथो विभाष्यते और जिनके द्वारा ये गोकुल अपूर्ण से विभाषित होता है मान शोभित होता हुआ शोभा से युक्त हो करके विराजमान हो रहा है तेन चित्र महासा महियसा ऐसे वे श्री कृष्ण विचित्र महिमा से युक्त हो करके विराजमान हैं तेन विचित्र चित्र महासा महस माने तेज वे श्री श्याम सुंदर विचित्र तेज से महियसा अपूर्ण से सुशोभित होकर के विराजमान हैं। कृष्ण पक्ष मेहतेन पुत्र का पौन मास जी ने कहा है कि कृष्ण पक्ष महतेन आय उन कृष्ण के साथ में कृष्ण के पक्ष मिहित कृष्ण के साथ उससे महित माने जिनकी महिमा और ज्यादा बढ़ रही है कृष्ण के साथ में मिलकर के जो अपूर्व रूप से महिमा शालनी होकर के विराजमान हैं अरे पुत्र काओ अरे बेटियों पौन मास जी के वचन है हे पुत्र का अरे बेटियों अरे गोपियों नानी मुखी जी आज से कह रही हैं हे पुत्र काओ राधिका मधुर मूर्ति माधुरी आज राधिका मधुर मूर्ति माधुरी से जो युक्त है मधुर मूर्ति वाली जो राधिका परम माधुरी से युक्त होकर के विराजमान माधुरी ही मूर्तिमति होकर के मधुर मूर्तिमती होकर के जिनके स्वरूप में विराजमान है सौंदर्य ही जहां पर मूर्तिमान होकर के विराजमान है साम्प्रतम पृथय वो दिशा सांप्रतम मान इस समय वो दिशा वे दृष्टि को आज आनंदित करती हुई विराजमान होंगी जो श्यामंदर ऐसे हैं, उन शामसंदर की अंगकांति से सुशोभित होकर के श्री मधुर मूर्ति माधुरी वाली राधे का तुम्हारी दृष्टि को प्रथय शिष्ट से आनंदित प्रशंसित करेंगी माने तुम धन्य होकर के विराजमान प्रथिष्ठ का तात्पर्य तुम धन्य होकर के विराजमान होगी तुम्हारी दृष्टि को वे प्रशिष्ट माने वंदनीय करके विराजमान करेंगी अर्थात तुम धन्य होकर के विराजमान होगी सांप्रतम प्रथिष्ट तुम अपनी दृष्टि को अपने दर्शन को अपने आंखों को प्रशिष्ट माने कृतकृत करके तुम अनुभव करोगी हा विष्म अविष्ट करोगी प्रथेष्ट मैंने विषम अविष्ट या धन्य करके धन्य करके तुम विराजमान करोगे प्रथिष्ट माने वंदनीय बनाओगी इस तरह से इस अर्थ में वंदनीय बनाओगी तुम्हारी दृष्टि परम परम कृतकृत्य होकर विराजमान होगी वंदनीय होकर के विराजमान होगी तो दोनों श्लोकों को मिलाकर के अर्थ करेंगे कि जिन श्री श्यामसुंदर ने दैत्य कुल को मिटा दिया जिन श्री श्याम ने देवताओं के मार्ग को भी माने धर्म के मार्ग की सर्वदा रक्षा की जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व विश्ववस्ती जिनके चरणारविंद का आश्रय लेकर के विराजमान हैं और जिन्होंने गोकुल को सुशोभित किया ऐसे श्री शाम के विचित्र महिमा से महसा माने युक्त होकर के महासा महिला उन श्याम सुंदर की महिमा अंग कांति से युक्त होकर के कृष्ण पक्ष मिहित श्री कृष्ण जिनके पक्ष माने बगल में विराजमान हैं, उनसे मेहित माने उनसे तेजस्वी बनकर के श्री राधे का मधुर मूर्ति माधुरी वाली वे श्री राधिका अर्थात युगल की से कृष्ण से युक्त होकर के वे श्री राधिका सांप्रतम पृथयशिष्ट हो दिशा तुम्हारी आंखों को अपूर्व से आनंदित करेंगी तुम्हारी आंखों को कृतकृत करती हुई विराजमान होंगी तो तेन चित्र महेशा महेशा चित्र महेशा माने अपूर्व महिमा से जो महिमावान हैं उन श्री राधिका के साथ उन कृष्ण के साथ में कृष्ण पक्ष महितेन कृष्ण जिनके पक्ष माने दक्षिण भाग में विराजमान हैं ऐसे उन कृष्ण से महित माने वृद्धि को प्राप्त की हुई वे श्री राधिका जो मधुर मूर्ति हैं माधुरी से युक्त हैं वे तुम्हारी दृष्टि को कृतकृत करती हुई प्रशंसित करती हुई विराजमान होंगी वे तुम्हारी दृष्टि को प्रतिष्ठित माने प्रदान करती हुई धन्य करती हुई वे विराजमान होंगी तुम्हारी दृष्टि को वे कृतकृत्य करती हुई विराजमान होंगी सांप्रतम प्रतिष्ठित वो दिशा वेश तुम्हारी दृष्टि को आज प्रफुल्लित करेंगी उज्जवल करेंगे, खोल देंगी विकसित करती हुई विराजमान होंगे, और कृतकृत करती हुई विकसित के दोनों अर्थ विकसित माने आंखें खुल भी जाएंगी ध्यानपूर्वक तुम उनका दर्शन करोगे और साथ के साथ में तुम्हारी दृष्टि जो दर्शन करने वाली है तुम्हारी यश को दृष्टि के यश को फैलाने वाली उसको विस्तृत करने प्रसिद्ध धातु जो है वो विस्तार के अर्थ में आती है तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत माने यश की दृष्टि से स्वरूप दोनों की दृष्टि से विस्तृत करने वाली होकर के वे श्री राधिका बिराजमान होंगी प्रशिष्ट वो दिशा पुष्ट पुष्टि तदुदतेन तेन सा स्वेन भाषित गुणेन ताम अभी पुष्यति स्म ललता बुद्धि उपकृति महाजन ऐसा जैसे ही कहा उस समय ललता ललता जी पे का के आनंद का तो ठिकाना नहीं है ललता अत्यंत अत्यंत आनंद से युक्त हो गई हैं श्री ललता है आनंदित तो युक्त हुई कह रही है पुष्टभृत तत्तेनों पुष्ट भ्रत माने ललता के हृदय को आनंद देने वाले पोषित करने वाले उनके हृदय के भाव को उनके मन को पुष्ट करने वाले मन को आनंदित करने वाले तत्वितेन जो श्री नांदी मुखी के वचन थे उन तो नांदी मुखी के वचन से श्री ललता वे अत्यंत अत्यंत उनका हृदय पुष्ट हो गया तो पुष्ट माने ललता के हृदय को पोषित करने वाले तदुल्लतेनों तत्माने नानी मुखी उनके उदित माने वचन नांदी मुखी के वे वचन जो ललता के हृदय को पुष्ट करने वाले थे उन वचनों से सा ललता पुष्यति वो ललता अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हुई स्वयन भाषित गुणेन ताम अपी पुष्यति और उस समय श्री ललता ने स्वयं भाषित गुणेनो कुछ वचन कहे अब श्री ललताजी के बचन वे सारे गुणों से युक्त हैं तेन भाषित गुणेनों ललता के वचन में जो गुण विद्यमान हैं वो गुणों से ललता ने अपने वचनों के द्वारा श्री नांदी मुखी को भी पुष्टि किया ललता के वचन श्री नांदी मुखी के वचन से श्री राधिका श्री ललता पुष्ट हुई और स्वेन भाषित गुणेन अपने वचन से इन्होंने श्री नांदी मुखी को अपू से पुष्ट किया है तो स्वेन भाषित गुणेन ताम अपी उन नांदी मुखी को भी पुष्यति नांदी मुखी को भी पुष्ट किया अर्थात नांदी की मुखी के वचनों को पोषित करती हुई श्री ललता विराजमान हुई ललता जी के गुणों का क्या कहना सबसे पहले कंठ बड़ा मीठा जब भी बोले तो ऐसा लगे कि रष्ट के तो कंठ की मधुरता फिर कंठ की मधुरता होने के साथ साथ फिर जो वे शब्दों का चयन करेंगी ध्वनि का चयन करेंगी वो ध्वनि के चयन अत्यंत अत्यंत कोमल कांत पदावली वाली ध्वनि फिर उन पदावली के साथ में वाक्य रचना बड़ी सरल मीठी रसपूर्ण वाक्य रचना के साथ में वाक्य में जो अर्थ है वो अर्थ और भी मीठा अर्थ के साथ में जो व्यंग्यार्थ वो और भी मीठा व्यंग्य अर्थ के बाद में जो तात्पर्य अर्थ है वो और भी मीठा और प्रकरणार्थ वो और भी मीठा होकर के विराजमान इसलिए स्वेन भाषित गुणेनों अपने बोलने के गुणों से ये श्री नांदी मुखी को ही पोषित करती हुई विराजमान हुई कोई भी वचन प्रभावशाली तब होगा जबकि तीन चीज का ध्यान रखा जाए देश काल और पात्र किस स्थान पर बात कही जा रही है कौन बोलने वाला है कौन सुनने वाला है और किस समय कोई बात कही जा रही है तो देश काल पात्र इनका विचार करके चार चीज का विचार करके कोई बात कही जाएगी तो बोलने का बातचीत का प्रभाव होगा कौन बोल रहा है किससे बोल रहा है कहां पर बोल रहा है और कब बोल रहा है इन चार चीज का विचार करके जब बात कही जाएगी तो उसका प्रभाव अत्यंत अत्यंत होगा और श्री ललता जी के बोलने में स्वयं भाषित गुणे न इनके बोलने का जो गुण है वो बोल दे के गुण अपूर्व रूप से चारों गुण उसमें विराजमान देशकाल पात्र और कंटेंट जो वस्तु की कथन सामग्री है वो सबके सब इतनी मीठी होकर के विराजमान हैं कि उनके द्वारा ये श्री नान्दी मुखी के वचन का ही पोषण करती हुई विराजमान हुई इसी बात को एक सूक्ति के द्वारा और से गांधी के द्वारा इसी बात को प्रस्तुत करते हैं कि यथो तो मिथस्पर्ध बुद्धि उपकृति महाजन बोले महाजनों का एक स्वभाव होता है कि मिथस्पर्धी बुद्धि उपकृति एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करने वाली जो बुद्धि है उसका वे खंडन नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के बात का कहीं उपकार करते हुए विराजमान होते हैं महाजनों का एक स्वरूप होता है कि महाजन लोग एक दूसरे के उचित वचनों का कहीं उचित वचनों से उपकृत होकर के विराजमान होते हैं अर्थात अपने वचनों से दूसरे के बचन का पोषण करते हैं और दूसरे के बचन से अपने वचन का पोषण करते हुए विराजमान होते हैं वे रस के साथ साथ ही बात करते हुए बात उनकी बढ़ती है रस को बढ़ाने वाली परस्पर जब भी रसकों की बात होगी तो रस को बढ़ाने वाली ही उनकी बात होगी जबकि मूर्खों की जो बात है वो झगड़ा पैदा करने वाली होती है। मूर्ख जब बैल लड़ेंगे तो आपस में झगड़ा करने लगेंगे और जब विद्वान जन मिलेंगे तो वे रस के एक दूसरे का पोषण करते हुए रस को मूल तत्व को बढ़ाने का ही प्रयत्न करेंगे तो यहां पर वो ही कह रहे हैं मिथस्पर्धी परस्पर स्पर्धा होने पर भी बुद्धि उपकृत जो बुद्धि है उसका उपकार करने वाले ही महाजनों के वचन होते हैं तो महाजनों के वचन एक दूसरे की बात का पोषण करने वाले होकर के ही विराजमान होते हैं हा दो स्पर्धी माने मिथा माने परस्पर स्पर्धी माने स्पर्धा करने वाले कंपटीशन करने वाले उनकी बुद्धि परस्पर कंपटीशन करने वाली होती है पर फिर भी स्पर्धी बुद्धि उनका भी उपकार करने वाली जो आपस में कहीं कंपटीशन करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि में भी एक दूसरे को नीचे दबाएंगे नहीं बल्कि उत्तर करते हुए रस को बढ़ाने वाली ही उनकी बात होती है उनकी जो बात है वो रस को बढ़ाने वाले ही बाली होकर के ही होती है तो वो वो रस की जो बात है उस रस की बात को कहीं बढ़ाने वाली ही उनकी बात होती है तो पंडित से पंडित मिले जब पंडित से पंडित मिलते हैं तो हों बात में बात एक बात में दूसरी बात मिले बढ़ती हैं और मूर्ख से मूर्ख मिले तो चले घुसाओलाते <laughs> ये ये दुर्दशा है तो वो यहां पर वो जो लोक कहावत है उस लोक कहावत को ही यहाँ पर वो कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि परस्पर प्रतिस्पर्ध प्रतिद्वंद होने पर भी उनकी बुद्धि एक दूसरे का अनुमोदन करती हुई ही विराजमान होती है परंतु तो जो मूर्ख जन है वे बात करेंगे तो झगड़ा पैदा हो जाएगा ये रस की ये उनकी रीति है बात-बात में झगड़ा करने लग जाएंगे तो पुष्ट भ्रत उदितेन दोबारा श्रवण करेंगे कि पुष्टभृत उदतें तेन नांदी के द्वारा कहे गए तेन माने वे बचन उदितेन माने कहे गए तेन उदितेन माने उदितेन माने कहे गए तेन माने वे जो बचन थे वे पुष्टभ माने श्री ललता के हृदय को पोषित करने वाले हो करके ही विराजमान थे तो पुष्टभत उदितेन तेन तो हृदय को पोषित करने वाले नानी मुखी के बचन को सुनकर के श्री ललता ने भी स्वेन भाषित गुणेनो अपने बोलने का जो गुण है उस गुण के साथ में ताम अपि पुष्यति उन नांदी मुखी के बचन का पोषण ही किया ताम अपि पुष्यति उनका पोषण करते हुए ही श्री ललता विराजमान हुई क्योंकि यथ क्योंकि ये यह नियम ही है कि मिथस्पर्धि के, के परस्पर प्रतिद्वंदता रखने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि भी महाजनों की बुद्धि एक दूसरे की बात का समर्थन करते हुए ही विराजमान होती है केवल खंडन नहीं करते हैं बल्कि उसके द्वारा बात का मूल बात का ही समर्थन करते हुए विराजमान होते हैं मितस्पर्ति बुद्धि युक्त बुद्धि उपकृति परस्पर जो स्पर्धी जो बुद्धि है उसका उपकार करने वाली ही महाजनों के बुद्धि होती है महाजन एक दूसरे की बात का कहीं अनुमोदन करने वाले उपकार करने वाले ही होते हैं एक अलंकार होता है पहले भी निरूपण कराए थे निवेदन कराए थे उसके विषय में अर्थांतरन्यास जहां सामान्य के द्वारा विशेष और विशेष के द्वारा सामान्य का पोषण किया जाए वहां पर अर्थांतर न्यास इसी को कहीं सामान्य भाषा में काव्य की भाषा में कहा जाता है अर्थ माने कोई ऐसी वस्तु कह देना जो कि एक आ, सत्य हो एक नित्य सत्य होकर के जो विराजमान हो उस बात को कहना उसको कहते हैं अर्थ गंभीर यूनिवर्सल तुरुस को कहीं प्रस्तुत कर देना एक अकाट्य सिद्धांत को कहीं प्रस्तुत कर देना उसको अर्थ गंभीर कहते हैं यहां पर वही ही अर्थ गंभीर यहां प्राप्त होता है कवियों में बड़ी प्रसिद्धि रही कि उपमा कालदासस्यो भारवे अर्श गौरवम दंडलाम माघे संत त्रिगुणा लौकिक काव्य के जो कवि रहे उनके विषय में एक प्रसिद्धि रही कि उपमा कालदासस्यो कालदास अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं भारवे है अर्ष गौरवम महाकवि भारती भारवी बेअर्थ गौरव माने ऐसी सूक्तियां जो हैं उनको देने में जीवन के सूत्र उनको देने में भार भी बड़े कुशल हैं भारवी अर्थ गौरव भारवी में अर्थ गौरव है और दंड न पद लालित्यम दंडी नाम करके जो कवि हुआ उसमें पद लालित्य है पंत माघ अपनी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं या माघ का कवि कहता है माघे संत त्रयोगुणा मुझ में तीनों गुण विद्यमान है <laughs> ये ए, कहीं कहा मां के किसी प्रिय व्यक्ति ने कहा मां ने कि कर कवि में ये तीनों गुण विद्यमान है इन कवियों का कहना ही कि श्री रूप गोस्वामी इनमें इन तो तीनों गुण वास्तव में तीनों गुणों की परिपूर्णता आचार्यों इन की इनका तो कहना ही क्या तो वही एक अर्थ गंभीर यहां पर प्रस्तुत किया और एक उक्ति दे दी अद्य को समहो महोदय पूरीतेन्दुरीव पारिकां लोचनोत्पल विभुर बभुव में ये मधुपो विधुन ते श्री नांदी मुखी कह रही हैं कि अद्य को समय समहो महोदय के आज कोई महोदय महान उत्सव वाला समह माने कोई उत्सव मेरे सामने उपस्थित हुआ है अध्यकोपह सम कहते हैं उत्सव महोदया माने महान उन्नति देने वाला आज कोई उत्सव मेरे सामने उपस्थित हुआ है जैसे पूर्ण तेंदु तेंद्र जैसे कि पूर्ण चंद्रमा हो ऐसे पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाला आज कोई महोदय है महान उदय करने वाला समह मन कोई उत्सव आज मेरे सामने उपस्थित हुआ है पारिकांक्षिणी अरी तपस्विनी यह पार्यकांक्षिणी मैने परतत्व को चाहने वाली परम लक्ष्य को चाहने वाली ये नानी मुखी जी से पौन मास जी कह रही हैं कि अरि तपस्विनी अरि आ... पर तत्व का लक्ष्य का विचार करने वाली अरि नांदी मुखी था था। हाँ हाँ ललता ललताजी है हाँ। ललताजी तो, हाँ, अपने स्वप्न का वर्णन कर रही हैं ललता जी कह रही हैं है। है कि अभी पालकांक्षिणी अभी तपस्विनी नांदी मुखी आज मेरे हृदय में कोई अपूर्व उत्सव इस समय उदय हुआ है लोचनोत्पल विभुर जो कि मेरे नयन रूपी कमल को खिलाने वाला है जैसे उत्पल को खिलाने वाला चंद्रमा होता है ऐसे ही मेरे नयन रूपी उत्पलों को खिलाने में कोई अपूर्व उत्सव आज प्रकट हुआ है ये इन मधुपो विघुर्ण्य जिससे मेरा चित्त रूपी भोरा कहीं विघुण्य माने चक्कर काट काट रहा है नांदी मुखी ललता जी ने भी कहा कि अरे सखी मैंने भी एक स्वप्न देखा है ये ललता जी अपने स्वप्न को कहने लगी वो एक दूसरे का पोषण कर रही है ना नांदी मुखी जी ने कहा कि मेरे मन में बड़ी इच्छा है और वो आज इच्छा पूरी होगी ये नांदी मुखी जी ने पौर्णमासी जी की इच्छा को पूरा किया का वर्णन किया और इसी बात का पोषण करती हुई ललता जी कह रही है कि अद्ध को समहो महोदय आज मेरे भी सामने कोई उत्सव उपस्थित हुआ कोई ऐसा उपस्थित हुआ महोदय जो महान उदय को प्राप्त करने वाला है वो उत्सव कैसा कैसा था कैसा था स्वप्न पूर्ण चंद्रमा के समान जो अपनी कांति फैलाने वाला था पारे कांशिणी अरि नांदी मुखी लोचनोत्पल विभू जो मेरे नेत्र रूपी उत्पलों को खिलाने में समर्थ था ये इन चित्त मधुपो विधुण्य जिससे मेरा चित्र रूपी मधुप आज चक्कर काटते हुए घूम रहा है जिससे मेरा चित्र चक्कर काट रहा है क्या सपना देखा क्या सपना देखा अब नांदी ये ललिता जी कह रही हैं कि मैंने एक सपना देखा है कि चत्वरे क्वन रत्न निर्मित कि एक रत्न रत्नजटित सुंदर चबूतरा है और उस रत्न रत्नजटित चबूतरा के ऊपर कृष्ण नंदित मना कृष्ण के मन को आनंदित करने वाली श्री भुष्वानंद ने हमारी सखी श्री राधिका जो कृष्ण के मन को आनंदित करने वाली हैं यदर्चिता उस समय यदर्चिता शाम सुंदर से भी अर्चित होकर के विराजमान है यदर्शिता श्याम सुंदर भी जिनकी अर्चना करते हुए जिनकी सेवा करते हुए विराजमान है ऐसे रत्न निर्मित चत्वर के ऊपर कृष्ण नंदित माना कृष्ण के भी मन को आनंदित करने वाली वे श्री राधिका और यदर्चिता कृष्ण से भी जो अर्चित होकर के विराजमान है जीव ताली जीवित जीवताली अमरी बराल भी और जीव ताली हम सखियों की आली माने सखी गणों की जीवत माने जो प्राण धन रूप हैं जो हम सखियों की प्राण धन रूप हैं प्राण रूपा है जीवताली हमारे पंच प्राण रूप सहस्त्र कोटि कोटी प्राण स्वरूपा हैं जो श्री राधे का ये राधिका का विशेषण है जीवताली आली गणों का सखी गणों की ही जो जीवन रूप है ऐसी वे राधिका अमरी वला भी वे अमरी वाला अमरी माने देवी उन देवी गणों के द्वारा अमरी वर, श्रेष्ठ देवियों के द्वारा पांच देवियों के द्वारा वे पूजित होकर के विराजमान होंगी अमरी वराली भी माने देवियों के द्वारा भी वे पूजित होकर के विराजमान होंगे स्वप्न एवं नंदी के अरे नंदी के समझ में नहीं आया था क्या स्वप्न था ये मैंने क्या स्वप्न देखा अर्थात मैंने एक सपना देखा कि श्री राधे का कहीं कोई अद्भुत रत्न रत्नझटित सिंहासन है और रत्न सिंहासन सुंदर छत्रवत्र लग रहे हैं रत्न सिंहासन है और उस रत्न सिंहासन पर कृष्ण नंदित मना श्री कृष्ण के चित्त को भी आनंदित करती हुई यदर्चिता आश्रय राधिका अर्चित हो करके वहां विराजमान हैं सिंहासन के ऊपर कृष्ण के द्वारा राधिका का अर्चन किया जा रहा है वे विराजमान है और जीव ताली ही हम सब सखियों की वे प्राण धन होकर प्राण रूपा होकर के विराजमान हैं जीवन स्वरूपा होकर के वे विराजमान हैं और वे अमरीवर भी पांच देवियों के द्वारा अमरी माने अमर माने देवता अमरी माने देवी पांच जो देवीगण है उन देवियों के द्वारा अमरीवर अलि भी वो अमरी अलि जो देवियों की पंक्ति है उन देवियों की पंक्ति के द्वारा भी अर्चिता हो करके वे विराजमान हैं ऐसा मैंने उनको पूजित होते हुए देखा स्वप्न एवं नांद क्या स्वप्न ही था कि ये बात सत्य भी होगी क्या ये सत्य भी होगी मैंने श्री राधिका के इस अभिषेक को देखा है जहा विचार करके बता ये स्वप्न है क्या है श्री नांदी जी ओ नांदी मुखी जी उस समय समाधि लगा करके आंख बंद करके बैठ रही हैं और आंख बंद करके ध्यान कर अभी बताती हूं और उस समय बंद करके और ध्यान ध्यान कर रही हैं और ध्यान करके ये कह रही हैं कि नहीं नहीं ये स्वप्न नहीं है तूने जो स्वप्न देखा है वो अवश्य ही सत्य होगा और श्री राधिका का, का राज्यभिषेक होगा ऐसा सब उस समय कहा पांचों जो देवी हैं वो पांचों देवियां उनका अभिषेक करेंगी श्री गंगा मानसी गंगा श्री यमुना श्री एकनशा और सूर्य की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया ये पांच देवियां उपस्थित होकर के उन देवियों की उपस्थिति में मनुष्यों की उपस्थिति में हो जाए तो कि बड़ी बड़ी बात है क्या भाई राज्यभिषेक होना चाहिए तो उसके लिए कोई मस्जिद आदमी चाहिए कोई बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए तो देवी जो है उन पांच देवियों की संधि में उनकी उपस्थिति में साक्षी में हमारी सखी श्री राधिका का अभिषेक होगा ये बात सत्य है बोलो श्री राधारानी की जय ये पांच देवी जो है तो वही कह रही है अमरी बराल भी पूजता इन पांच देवियों के द्वारा पूजित होकर के श्री राधिका विराजमान होंगी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय सुनताय गौर हरी बोल जय जय श्री राधे श्याम राधारानी की जय